नमस्कार आप सुनडे रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे हैं संडे एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके कुछ खास अनुभव को हम लोग सुनते हैं तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन सिक्सटी प्लस डॉक्टर साहब है जो डेंटिस्ट है और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति जी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जरूर दें हमारे सभी श्रोताओं को क्योंकि पहली बार आपकी आवाज़ से हमारे सभी श्रोता रूबरू हो रहे हैं वो आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताइए मैं डॉक्टर गणपत खड़तरे हूँ मैं बम्बई से आया हूं और बम्बई में मैं 1975 से प्रैक्टिस कर रहा हूं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया 75 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डेंटिस्ट आप बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूँगा कि आपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है आपके साथ में अभी अभी परिवार में मेरे मिसिस है वो भी डॉक्टर है और मेरा बेटा फर्स्ट एम में साइन हॉस्पिटल में पढ़ रहा है और मेरा विलेज विलेज से आया हूँ मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से एक रिमोट विलेज है उधर से आके बम्बई में सेटल हुआ हूँ अच्छा डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और मैं चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आपका पूरा फैमिली ही डॉक्टर्स फैमिली है बेटा भी अभी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर का ही और साथ ही साथ मिसेज भी आपकी डॉक्टर हैं तो चलिए अच्छी बात है और जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं बचपन की बातें अगर हम लोग याद करते हैं तो एक खुशी होती है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन की बातें पढ़ाई की बातें थोड़ा सा बताइए कहाँ पर आपका जन्म हुआ जन्म स्थान के बारे में बताइए उस समय कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ थी आपका बचपन किस तरह का था उसके बारे में बताइए अच्छा बचपन याद करके वो रिवर्णिंग होने के जैसा हो गया बचपन में मैं एक्चुअली मैं किसान का लड़का हूँ किसान का लड़का होने के वजह से मेरा फैमिली में सबसे पहला फर्स्ट मतलब एल्डेस्ट सन था तो सब फैमिली मेंबर का ये कहना था कि आप खेती में काम करो पढ़ाई मत करना तो खेती में काम करने का मैंने कोशिश किया लेकिन खेती में काम करने के टाइम धूप में अक्खा दिन रहना पड़ता था तो उसे बहुत तकलीफ हो जाती थी तो स्कूल में जाएगा तो छाव के नीचे बैठने को मिलता था और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता था स्कूल में जो भी पढ़ाई किया जाता था तो अच्छा लगता था तो लेकिन घर से आपोज़ होने के बावजूद मैं सोचा कि मैं अभी पढ़ाई करूंगा मैंने ओवर टाइम फर्स्ट स्टैंडर्ड में निश्चय किया कि अभी अपने को खेती में नहीं करना है पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के लिए मना करने के बाद तो मैं क्या करता था भैंस गाय वो उसको गांव में खेती में ऐसा उसको खिलाने के लिए लेके जाना पड़ता है और वो अच्छा घास देख के उधर छोड़ता था और उधर से मैं स्कूल में जाके शाम को वापस आता था शाम को आने के बाद मेरे को अच्छी तरह से पिटाई हो जाती थी तुम <laughs> क्यों स्कूल में गया <laughs> तो बोला अच्छा ठीक है कुछ दिन निकाला फर्स्ट स्टैंडर्ड कैसा वैसा निकाला फिर सेकंड स्टैंडर्ड में आ, जो समर वेकेशन होता है वो समर वेकेशन में मैं गांव से मेरा मामा के गांव भाग गया उधर से करीब करीब फोर्टीन माइल था उधर से जाके मैं मामा के गाँव में बोला मेरे को गाँव में रह रहना नहीं क्योंकि वो मना ही कर रहा है इस पढ़ाई के लिए तो मेरे को इधर रहना है आप मेरे को इधर से दे तो फॉर्चुनेटली विथ द grace ऑफ गॉड तो मेरा दूसरा एक मामा था वो डॉक्टर हो गए थे तो उनका शादी वो टाइम सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में था और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा चाचा रहते थे वो रेलवे में सर्विस करते थे वो बी एल एल बी हुए थे तो उनके पास मैं जा कर रहा तुम्हारा जो भी काम होएगा मैं करता हूँ लेकिन मेरे को इधर रखो क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना है तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और शादी के बहाने मैं सोलापुर पहुँच गया फिर उधर से मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड तक कैसा भी उनके चाचा का घर के पूरा सेवा मतलब कपड़ा बर्तन जो भी लगता है वो सब करके मेर, मैं मेरे को उसमें कुछ गम नहीं था लेकिन पढ़ाई करने को मिलता है वो मेरा इंटेंशन था तो उधर मेरे को अच्छी तरह से पढ़ाई होगी पाचु और उसी सराउंडिंग में मैं स्कूल में फर्स्ट आता था तो स्कूल में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि पढ़ाई क्या अच्छी चीज़ है फर्स्ट आने का वो म्यूनसिपलिटी स्कूल था उसमें मेरा जो इंटेंशन था पढ़ाई करने का वो सफल होने लगा था हु. लेकिन वेकेशन में समर वेकेशन में गांव आना याद आ गया घर लोगों का तो गांव में आया तो वो टाइम बोला कि अभी तुम जाने का नहीं इधर से तो मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट गांव में लेके मंगाया और स्कूल में गया स्कूल में गया तो मैं बोला मैं इधर रहूँगा स्कूल में जाऊँगा जो मेरे से स्कूल के पहले काम हुएगा वो करूँगा और उसके बाद में होएगा तो करूँगा लेकिन स्कूल में मेरे को मना ही करेगा तो मैं आप भी कभी भी रात को भी भाग जा, जा सकता हूँ <laughs> तो बोला ठीक है चलो तुमको स्कूल में जाने को हम परमिशन देते हैं लेकिन जो भी होएगा काम करना है hmm. लग, तो मैं मान लिया तो स्कूल का उधर सेवन स्टैंडर्ड तक वो मराठी मीडियम वो टाइम स्कूल था hmm. तो वो सात आठ बजे आठ बजे स्कूल में जाने का था और पाँच बजे पाँच बजे आने के बाद खेती में मतलब वो जानवरों का सब ख्याल करना उसका गोबर निकालना झाड़ू मारना क्यों वो अनाज को बॉडी से पानी देना ये सब काम करना पड़ता था सात आठ बजे ऐसा ही तो मैंने बोला कि अभी ये खेती मेरे को तो छुटकारा नहीं और पढ़ाई उसमें जो भी स्कूल में होगा उतना ही पढ़ा फिर भी मेरा स्कूल में अच्छा खासा नंबर आने लगा तो पास सातवीं कैसा भी पास हो गया वो बोर्ड का परीक्षा रहता है वो टाइम पर था तो पास हो गया फिर आठवीं में गया आठवीं में, में ग्यारह बजे स्कूल था ग्यारह बजे से पाँच पाँच बजे तक तो ग्यारह बजे के पहले मेरे को वो लोग लो बारह ग्यारह एक दो बजे उठा देते क्योंकि वो बाउडी खोदने के लिए वो इंजन से पानी निकलना पड़ता और इंजन में क्यूरसिटी करके इंजन कैसा चालू करने का मैं सीख गया तो वो बोला कि तुम्हारे भी अगर इंजन चालू नहीं होता तो मैं बोला यार मैं क्यों सीख गया इंजन चालू करने तो वो इंजन चालू करके वो बाउडी का पानी पूरा खाली करने का ताकि सुबह नौ बजे वो कामगार आके खुदाई का चालू काम करते थे तो वो ग्यारह बजे तक मेरे को फिर उधर से स्कूल का टाइम हो गया तो भागते भागते स्कूल में जाके फिर वो पढ़ाई करने का कर। ऐसा आठवीं और नब्वे वो गांव में स्कूल था वो नवे में मेरा तीसरा नंबर आ गया तो उसके बाद में फिर मैं सोलापुर गया सोलापुर में अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं मिला लेकिन अच्छा स्कूल समझ के उधर पढ़ाई करने वाला दसवीं या ग्यारहवीं 11 में भी मेरे को सेकंड क्लास ही आ गया उधर फिर मैं कॉलेज में पढ़ाई करने लगा पढ़ाई करने के टाइम मेरा पिताजी का वो बुलक कार रहता है वो बैल गाड़ी। हाँ बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी में वो कुछ मट्टी भरा था और मट्टी का वो पीछे से कोई कामगार आके उसने ऐसा फोड़ा मारा तो आगे का वजन से और वो टाइम मेरा पिताजी नीचे झुक के वो जो आ, ये करता है उसको नीचे से हाथ से सीधा करने गए उतने में उनका पीठ के ऊपर बैलगाड़ी गिर गया तो उनका पूरा आ, L1, T1, T, T12, हो टिबरा एल वन टी वन टी टी ट्वेल्व ये फ्रैक्चर हो गए तो उधर ही पैरालस हो गए पूरा और वो हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा और मेरा फर्स्ट डिग्री साइंस हो गया था और इंटर साइंस में मेरे को जो मेडिकल में पढ़ाई करने का था लेकिन उनका सेवा करने का मेरे को पिताजी का बहुत बड़ा मौका मिला और वो मैं एक साल तक उनको हॉस्पिटल में ही मेरे को उनका देखभाल करने का सब जो भी मतलब पैरालिस बोलेगा तो सब नर्सिंग का काम मेरे को करना पड़ा उधर कोई आने को तैयार नहीं था और उसमें तीन हफ्ता तक रात दिन चौबीस घंटा सोने को नहीं मिला फिर भी मैंने वो कर दिया उसके बाद में वो ग्यारह बजे के बाद में उधर भी कॉलेज था ग्यारह बजे का टाइम तो सुबह जाके फिर कॉलेज में भाग भाग के इधर उधर तीन चार था पाँच किलोमीटर के आसपास था उधर चल के जाना पड़ता था मेरे को क्योंकि घर से मेरे को फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलता था तो कॉलेज में जाके तो मेरे को कॉलेज में तो साइंस साइड में एडमिशन लिया था क्योंकि मेरे को यह हॉस्पिटल का देख के बोला मैं भी डॉक्टर बनूंगा अभी कई ऐसा मैं एक्चुअली सोचा था इंजीनियर बनने का लेकिन हॉस्पिटल का सराउंडिंग हो के ये जो एटीट्यूड हो गया मेरा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा तो वो हिसाब से मैं डॉक्टर पढ़ने के लिए मेरे को गाइडेंस किसी का ना था लेकिन गवर्नमेंट ने एक वोकेशनल गाइडेंस रहता है अभी और अभी अभी का भी शायद हो सकता है एक आ, कितना पैसे का दो या तीन चार पैसे का एक लेटर आता है वो वोकेशनल गाइडेंस को डाल दिया तो मैं कोर्स का जितना भी कॉलेज इंडिया का है सब लिस्ट आ गया उसका प्रॉस्पेक्ट आ गया और वो मैं सब इंडिया के ऑल ओवर कॉलेज में डॉक्टर किधर होता है एडमिशन क्या होता है कॉलेज क्या होता है कुछ पता नहीं था लेकिन वोकेशनल गाइडेंस की वजह से मेरे को सब कॉलेज का इंफॉर्मेशन मिल गया और अप्लीकेशन सब कॉलेज में कर दिया तो उसमें से मेरे को डेंटल कॉलेज का कॉल आ गया डेंटल कॉलेज का कॉल आने के बाद मैं बोला अभी डेंटिस्ट तो मैं मेरे को इतना ये नहीं था लेकिन एडमिशन मिलने के लिए मैं ट्राई करूँगा करके तो एडमिशन का कॉल आ गया तो उतने में एडमिशन मिलने के लिए बम्बई आना पड़ता था बम्बई वो टाइम मेरे का कपड़े का कैसा एक पायजामा और एक शर्ट वो भी मुश्किल से मिलता था <laughs> तो बम्बई आने के लिए मैंने पहली बार पैंट और शर्ट सिलाया वो भी मुश्किल से मिल गया और आने के लिए मेरे को चार रुपया था चाहिए था टिकट और जो चार या पाँच ऐसा लेकिन आ, हमारा जॉइंट फैमिली होता था तो बड़ा चाचा उसके हाथ में सब पूरा व्यवहार था वो बोला पैसा मैं नहीं दे सकता कुछ भी नहीं दे सकता मेरे पास है ही नहीं और वो दिन गांव का बाज़ार था जो वीकली बाज़ार रहता है तो इतना बड़ा सब कारोबार चलता था 200 300 एकड़ का उसके पास बहुत पैसा था लेकिन उसने इंटेंशन ले बोला कि इसको पढ़ाई नहीं करने का उसको नहीं देने का पैसा वही सब से बोला तो मैंने ओर टाइम मेरे को दिमाग में आया कि अभी इधर गांव का जो प्रतिष्ठित लोग हैं बैंक मैनेजर स्कूल का हेड प्रिंसिपल और जो भी सरपंच ये लोगों को जाके मैं रोके बोल दिया कि भाई देखो मेरे पैर ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को जाने का तो वो लोग बोलेगा अरे पढ़ाई करते है बच्चा अच्छा है तुम चलो हम आते हैं उधर तो बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं वो खिस्सा खाली करके बताया तो भगवान का दया से जो पैसा देने वाले थे वो कोई दो सौ कोई हजार कोई दो हज़ार उसके हमें हम उस सब के सामने वो लेके उनको देने लगे तो बोला अभी पैसा दे सकते हैं कि नहीं बोला हाँ था अभी देना ही पड़ेगा उसको दे दिया मेरे को लेकिन उधर एस जो रहता है ना सुबह या शाम को या दोपहर को ऐसा तीन एस था तो पैसा मिला लेकिन एस टी जया और दूसरा दिन मेरे को इंटरव्यू को जाने का था मतलब एडमिशन के लिए तो अभी एसटी टी तो गई अभी कैसा मैं मुंबई पहुँचू तो उतने में एक अच्छा दूसरा चाचा था वो जरा थोड़ा पहलवान तगड़ा था उसको बोला कि तुम कैसा भी करो साइकिल में बिठा और वो एसटी को अरे चेस करके मेरे को बिठा देने <laughs> तो उसमें चेस करके उसने बेचारे ने दो गाँव तक जोर से साइकिल मार के मैं एस को पकड़ लिया उसके बाद में <laughs> पंडरपुर जो है उधर से मैं सोला सोलापुर के एस पंडरपुर से मिलती थी उधर तो पंडरपुर से एस मिल गया और पहली टाइम मैं आया बंबई में आने के टाइम बारिश इतना हुआ था कि सबसे तेज बारिश हुआ था वो टाइम पे चौबीस जून था शायद तो वो बारिश में इधर देखा तो वो जो मामा जिसके शादी के लिए मैं गया था वो मामा इधर फॉर्चुनेटली थाना में वो मेडिकल ऑफिसर थे रेलवे में तो उनका घर जाने के लिए मैंने एक मजेदार बात हो गई कि थाना <laughs> रेलवे के बाहर आ गया तो बोला मेरे को नौपड़ा रेलवे हेल्थ ऑफिस के उधर जाने गए तो टांगा था वो टाइम में टांगे में बैठा वो बेचारा नौपड़ा बोलेगा तो वो सब नौपड़ा घुमा घुमा घुमा जिधर बैठा था उधर लाके छोड़ दिया मैंने बोलते रेलवे का इधर ही है बाजू में अरे फिर पहला बोलने का था मैं रेलवे बोल रहा हूँ तो उसने पैसा निकला तो बम्बई का एक एक्सपीरियंस दिया कि कैसा लोग फंसाते ईमानदारी से नहीं बताते तो उधर से मैं घूम के इधर आ गया गणेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस आपने जो है बचपन की बात है आपने ताज़ा कराई आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से बचपन होता है किस तरह से हमारी जो लगन होते हैं पढ़ाई के अगर हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ चीज़ें आती हैं और जैसे कि डॉक्टर साहब के घर में ही मनाई थी कि पढ़ाई नहीं करना है खेती करना है लेकिन डॉक्टर साहब को ख़ुद को पढ़ाई करना था और उन्हें खेती में काम नहीं करना था तो इस वजह से वो अपने लगन को लेकर आगे बढ़ते हैं और आखिर में वो अपने मुकाम तक पहुंचे तो चलिए आगे की बातें और भी आगे इसके बारे में सुनेंगे आगे की बातें और भी सुनेंगे बहुत ही अच्छी बातें मजेदार बातें हैं डॉक्टर साहब के तो मैं सुनाना चाहूंगा आपको लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत गीत आप सुनाए हैं रेडियो मत बन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो दुख में न सुख के सब साथ दुख में नो तू जाना को सुख के साथ साथी दुख में ना को सब साथी दुख में न को कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला तेरा राजा हो या रंग सभी का सुख के सब साथ दुख में ना हो तो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में सिस्टर प्लस डॉक्टर गणपत जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत अच्छी बातें वो बता रहे हैं अपने जीवन के कुछ ख़ास अनुभव बचपन की बातें पढ़ाई की बातें उन्होंने बताएं अब मैं बात करूँगा आगे कि जैसे हमारे जीवन में कई चीज़ें आती जाती रहती हैं तो उसके बाद क्या हुआ किस तरह से आप डॉक्टर बने हाँ डॉक्टर डॉक्टर को फर्स्ट बीडीएस डी जो डेंटिस्ट का डिग्री है वो बीडीएस है बैचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी तो चार रुपया मिलने के बाद गवर्नमेंट ने मेरे को स्कॉलरशिप दिया उस स्कॉलरशिप के ऊपर मैं पढ़ाई चालू किया और मेरे को हार्डली सौ रुपया महीने का मिलता था उसी के ऊपर मेरे को दिन निकालना पड़ता था और उसमें बारह आने का एक थाली मिलता था वो टाइम एक बार खाने का बार आने का थाली और दूसरा दिन फिर वो बारह आना रख के ऐसा हिसाब करके सौ रुपये में मेरे को किताब जो स्टेशनरी वगैरह उसमें सब एडजस्ट करना था।, था और स्कॉलरशिप से हॉस्टल बिस्टल सब खर्चा होता था फिर भी मैंने आ, फर्स्ट अटैम्प में फर्स्ट बी किया तो सब खुशी हो गई मेरे को सेकेंड बी भी सेकेंड अटैम्प में हो गया थर्ड भी हो गया फाइनल uh, ईयर भी फर्स्ट एटमेंट हो गया और वो टाइम हमारा मेरा जो कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आशिया का सबसे बिगेस्ट डेंटल कॉलेज है और जो प्रोफेसर थे जो डीन थे वो पायनियर मतलब जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चालू किया वो पहला शुरू से थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट थर्ड ईयर से काम करने अभी फाइनल ईयर होने के बाद इंटर्नशिप के बाद ही पेशेंट को हाथ लगाने को देते वो टाइम मेरे को पेशेंट के ऊपर काम करने का कर और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी हो गया और टीचर का मैं फेवरेट बन गया उसके बाद में फाइनल बी होने के बाद मैंने ताबड़ तो 75 में पास हो गया 71 में एडमिशन लिया था तो मैंने प्रैक्टिस चालू किया प्रैक्टिस में मेरे को एक ऐसा ही गवर्नमेंट का जॉब का ऑफ़र आया था यूपीएससी के थ्रू पांडीचरी गवर्नमेंट में लेकिन उधर 1300 सौ रुपया पगार था बोला ये प्रैक्टिस में मैंने एक ऐसा ही 200 रुपया मतलब फोरसेप वगैरह सब लेके एक डॉक्टर थी जनरल प्रैक्टिशनर उसने बोला कि पीछे बाजू में बैठो तुमको मैं पेशेंट भेजूँगी तो कैसा रहता है प्रैक्टिस देखो तो वो हिसाब से मैंने 200 सौ रुपये में लकड़ी का कुर्ची 50 रुपया 200 सौ रुपये का फोरसेप वो लेके मैंने दवा करना चालू किया तो मेरे को कम से कम पचास रुपया रोज़ को मिलने लगा तो इधर ही डेढ़ हो गया मामला प्रैक्टिस करके पैसा ज़्यादा कमा सकता हो तो सर्विस करने की जरूरत नहीं उसके लिए वो कॉल मैंने रिजेक्ट कर दिया और प्रैक्टिस चालू किया <laughs> और वो प्रैक्टिस में खुर्ची वगैरह लेने के लिए थोड़ा खर्चा आया तीन चार हज़ार का कुर्ची हो टाइम लिया था लोन लेके तो वो भी अच्छा खासा चल गया फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया तो गवर्नमेंट हाउसमन हाउस सर्जन करके जॉब मिला था वो सुबह आठ बजे से चार बजे तक और चार बजे से आ, पाँच बजे से सात बजे तक सांता में एक दवाखाना खोला था और फिर आठ बजे से दस बजे तक भांडुप में खोला था तो ऐसा मतलब और फिर जे हॉस्पिटल में पैरसाइट करके रहता था रहने का व्यवस्था नहीं था लेकिन पहला मेरा कॉलेज के तरफ आ, तरफ से मेरे को गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जे हॉस्पिटल में हॉस्टल मिला था उसी से मैं पैरासट करके कंटिन्यू किया था डॉक्टर होने के बाद तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन विथ एम डॉक्टर सर्जन वगैरह सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे गाइडेंस काफ़ी मिला हुँ तो हुँ प्रैक्टिस में मैंने चालू किया और प्रैक्टिस करके काफी बरकत होने लगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो थो। दवा खाने का जगह लेने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था तो एक पेशेंट आया बोला कि डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए तो इधर नाके में जगह है <laughs> तो वो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं आप एक काम करो दो भाड़ा दे दो और दवाखाना चालू करो बोला दो बोला ठीक है मैं कर सकता हूँ तो दो भाड़ा दे दवाखाना चालू किया और उसका कॉस्ट था वो टाइम चौदह पंद्रह हज़ार तो मैंने उसको बारगेन करके चौदह हज़ार में नक्की किया और चार साल के बाद चार साल के अंदर कभी भी मैं तुम्हारा पैसा पे करता और मेरे को ये देना ऐसा एग्रीमेंट करके चालू किया दवाखाना तो पहला दिन ही मेरा वो दवाखाना नया जगह और ये कैसा मालूम नहीं पेशेंट वेटिंग रूम में पूरा पेशेंट भर गए और तीन रुपया <laughs> मेरा हो गया तो बोला एक अच्छा सिग्नल है तो मैंने प्रैक्टिस फिर छोड़ने का नहीं गवर्नमेंट नौकरी करने का नहीं <laughs> वो हिसाब से मैंने किया जी और अच्छा खासा उधर ये करके और रहने को घर नहीं था घर तभी शादी भी नहीं हुआ था तो एक डॉक्टर जो कस्टम के डायरेक्टर है उनकी बेटी वो डॉक्टर थी और वो मैं जे जे हॉस्पिटल से के टाइम फर्स्ट क्लास में वो मिलती थी और वो राजावाड़े हॉस्पिटल में उधर से पहचान हो गई तो उनका घर में आना जाना हुआ तो मेरा जो नेचर है उनका फादर जो कस्टम डायरेक्टर वो बोला कि ये लड़का सेल्फ मेड है कैसा उसने किया कितना क्या क्या करके रखा है उसने <laughs> तो मेरा मेरा स्तुति करने के बाद मैं भी थोड़ा सा ये हो गया जैसा भगवान को स्तुति करने के बाद प्यार होता है वो भगवान आशीर्वाद देता है वैसा मेरे को आशीर्वाद मिला समझ के मैंने ये किया वो लड़की का मन में था कि इसे ये लड़के से शादी करूँगी तो हमारा शादी का भी डिसाइड हो गया लेकिन बाद में शादी करते ऐसा मालूम पड़ा तो वो जो मेरे ससुर थे उन्होंने बहुत विरोध किया था अब कुछ किया तो हम लव मैरिज करके रजिस्टर मैरिज करके हो गया चालू हो गया फिर <laughs> और मेरे को तो अच्छा <laughs> खासा गाइडेंस और जो स्पिरिचुअल गाइडेंस या जो भी था ज्ञान उनसे बहुत मिला फिर उसके बाद में जो दवाखाना चालू करने के बाद और उसका भी दवा के लिए मैंने जगह लेने के लिए हेल्प किया वो भी दवाखाना चलाती थी, थी और इसके लिए दोनों का फिर बाद में जो मिलाप हो गया hmm. जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो भी ये हो गया तो भूल गए पूरा hmm. ये देहाती लड़का है वगैरह ऐसा सब जो भी हो गया तो अच्छा हो गया लेकिन मेरा ये क्या है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले अच्छा खासे लोग वो शिवाजी बाग में रहने वाले hmm. वेल टू डू और वेरी हाई फाई तो उसमें देहाती लड़का जाएगा तो थोड़ा सा अलग लगता था लेकिन उन्होंने एकोमोडेट करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा वो कांटेक्ट रखने के लिए वो हिसाब से मेरा आगे प्रोग्रेस होते गए और गाइडेंस मिलते गए चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताया आपका जीवन का सफर में किस तरह से आप डॉक्टर बने वो हमने आपसे सुना तो आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है शायद अभी तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो गई उस समय जब फाइनेंस की कमी और फिर पहचान की कमी जहाँ पर नए जगह में हम लोग जाते हैं तो किस तरह की बातें आती हैं वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक मुश्किल वाली घड़ी आती है और वहाँ पर हमें अपने आप को जो है सहन करते हुए समझते हुए हर चीज़ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एडजस्टमेंट करते हुए रहना होता है जो डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में किया उन्होंने और आखिरी में उनको उसका फल भी अच्छा मिला तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब है तो डॉक्टरों का मैंने देखा है कि काफ़ी डॉक्टर्स जो है संगीत के साथ उनका काफ़ी लगाव होता है तो मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के साथ कैसा रिलेशन है और कौन कौन से पुराने गीत या फिर मेलोडीज आप सुनते हैं किस टाइप के उसके बारे में बताइए संगीत का इतना मेरे को ये नॉलेज नहीं है लेकिन जो पुराने गाने हैं वो बहुत सुनने के लिए अच्छे थे और कान में एकदम दिल में एक सुधनिंग इफेक्ट होता है और आ, मन को नशा चढ़ जाती है वो सुनने के बाद <laughs> तो जू गाने के ज़्यादा पसंद है और पर्टिकुलरली मेरा वाइफ सी इज़ अ गुड सिंगर तो उसको बहुत ये है और शादी के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल किया बहुत सेवा दी और बहुत ही अच्छा ये हो गया लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली चार इश्यूज थे वो गुजर गए और लास्ट का जो मेरा बेटा है अभी वो फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ता है साइन हॉस्पिटल में तो अभी हमारा संसार कंप्लीट हो गया और हो होप है कि आगे अच्छा खासा आगे चलेगा अच्छा कौन सा गीत आपको जो बहुत पसंद आता है पुराने में से ओ, ना डोले उसमें भी ये हो जाता है पूरा नशा जाता है <laughs> क्या है क्या ये ये जो आया ना सिचुएशन उसके लिए मैं बाकी किधर भी डाइवर्ट नहीं हो खाली एक ही गोल रखा था <laughs> चलिए बात ही अच्छा गीत आपने याद कराया है दिलीप कुमार वहारामन का और उसके बाद आपने नागिन का गाना आपने याद कराया तो चलिए मन डोले टन डोले ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत गाना है और सभी को अच्छा भी लगता है म्यूजिक भी अच्छा है सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और कहीं ना कहीं आदमी जो है थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है इस गाने को सुनकर तो आइए हम भी इस गाने का आनंद उठाते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में डॉक्टर गणपत जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं तो आइए सुनते हैं इस प्यारा से गीत को आप सुना है रीड FM, सुनते रहो मुस्करा रहो। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है आदमी जो, जो, जो देता है जिंदगी भर वो कोई भी हो हर खाप तो सच्चा नहीं होता कोई भी हो हर खाप तो सच्चा नहीं होता बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो छूटे तो प्यार के रास्ते छूटे तो रास्ते में तिल बफाएँ पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो भरोसताएँ पीछा करती है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में डॉक्टर गणपत जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही सिस्टे प्लस रनिंग में भी आंग एन एक्टिव है बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं अभी आप उनकी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि अभी भी वो हेल्दी है तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है या फिर हम लोग कुछ चीज़ें आती जाती रहती हैं तो हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो आपका इस डॉक्टर बनने के बाद सब वेल सेटल होने के बाद शादी होने के बाद फिर किस तरह की मुश्किलें आई या कौन सा संघर्ष आपको करना पड़ा शादी होने के बाद जो रहने की व्यवस्था थी वो पेइंग गेस्ट करके रहते थे पेइंग गेस्ट रहने के लिए क्योंकि घर खरीद नहीं सकते थे वो टाइम पे शादी के बाद था तो नहीं। नहीं। नहीं। तो हम पेइंग गेस्ट रखे थे जो पेशेंट था और जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में उनका बंगला था उसमें से वन रूम किचन हमको दिया था तो काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन जो चाचा था जिसने मेरे को पैसा नहीं दिया उसका लड़के को मैं वो बोला कि अभी तेरे को डॉक्टर बनाया है तो मेरे बेटे को तो लेके जा मुंबई में और उसको जो भी है उसका सेटल करके दे दे बोला ठीक है दे और मेरे को पढ़ाए तो वो एटीट्यूड फॉर एटीट्यूड के हिसाब से उसको लेके आया हम तो उधर एक्चुअली वो ब्राह्मण लोग थे उधर नॉनवेज नहीं खाने का था तो उसने बैदा या कुछ ऐसा ये फ्राई करके खाया तो वो जो थे कुलकर्णी करके उन्होंने बोला कि अभी ये आपको पहला ही बोला था नॉन नहीं खाने का तो इधर तुम्हारा भाई ने ऐसा ऐसा किया है तो उन्होंने हम बोल के गए थे रात को हम पिक्चर जाते हैं रात को 12 बजे आएंगे तो 12 बजे आने के बाद वो बेचारे ने दरवाज़ा खोला नहीं क्योंकि भाई को सोने को अलाउड नहीं था तो मेरा क्लिनिक में उसको सुला देता खाना खाने के लिए घर पे आता था तो वो बैदा नॉनवेज खाने की वजह से उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं रात भर हमको घर के बाहर रहना रात भर घर के बाहर रहने के बाद सुबह उसने खोला अरे हमको मालूम नहीं अरे इतना धड़ा धड़ करके भी तुमने खोला नहीं चलो ठीक है फिर बाद में कारण मालूम पड़ा कि तुमने ये किया है तो वो टाइम मेरे को इतना फील हो गया अभी शादी करके औरत को लाया इतना बड़ी घर की औरत है उसको रास्ते में रहना पड़ा तो फिर मैं एक आठ दिन तक घर ढूंढते रहा किधर से भी करके पैसा भी करके घर लेने का है आठ ढूंढते ढूंढते आठ दिन तक मैंने इतना का नक्की किया अंधेरी में घर है तो उधर पैसा तो पैसा जो भी जमा था थोड़ा थोड़ा थोड़ा खोड़ के दस जमा किया था और घर लेने के लिए जाने का था तो उतने में मेरे को चेस्ट पेन होने लगा रात को चार बजे तो चेस्ट पेन हो गया तो काफी सीरियस चेस्ट पेन हो गया था बोला वो मेरा मिसेस की जो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट थे उनके पास लेके गया उसका घर में सुबह सुबह पांच छह बजे तो उसने एक सी निकाला बोला इसको माइल्ड एपिसोड आया है तो तुमको एडमिट होना पड़ेगा बोला यार मेरे को हार्ट अटैक इतना उम्र में कैसा हो सकता है तो उसने बोला नहीं तुमको जाना फिर वो दूसरा एक डॉक्टर था एक साड़स करके कर फेमस था वो इंडिया में तो हुँ उसने हुँ बोला कि तुम बॉम्बे हॉस्पिटल के के दाते करके है कार्डियोलॉजिस्ट उनके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल में जाओ उधर गए कि बोले तो उसने आईसी में रखा जो भी पैसा जमा किया था बारह हजार वो डॉक्टर को डाल दिया और वो आईसी में ट्रीटमेंट लेके घर में आया तो मैं मेरा कॉन्शियस बोल रहा था कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है तो ये कैसा हो सकता है अभी हार्ट अटैक और ये एग्जर्शन से हुआ होगा चेस्ट पेन होता है इसका मतलब क्या कुछ भी नहीं है तो फिर भी वो मेरा ससुर वो सब वो एक बाना बन गए कि सब मिलाप हो गया अभी इनका ये उम्र में इसका कोई नहीं है इधर गांव से आया है तो इसको ख्याल करेंगे वही सब से वो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरा औरत ने तो मतलब वो दवाखाना करती थी उधर से फिर आके मेरे को आ, सब नर्सिंग करने का वो पूरा अच्छी तरह से ख्याल किया उसने तो डिस्चार्ज फिर वो आई में ऐसा रखा था कि उतरने के बाद मेरे को पैर में खड़ा होने को नहीं मिला क्योंकि एक ही जगह में ये रखा था बेड पे ही थे हाँ बेड में रखा था तो बोला यार क्या हो गया समझ में नहीं आया तो फिर मैंने जब भी चलने को आ गया ना मैं बोला अभी दूसरा ओपिनियन लेने का मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो डॉक्टर गोयल थे उसने भी बोला कि वो कह दाते के सामने कोई जाने को तैयार नहीं तो दूसरा एक डॉक्टर था डॉक्टर अशोक मड़ेकर उनको बताया अरे बाब रे तुमको अब हार्ट अटैक हाई नहीं है माइल्ड एपिसोड भी नहीं है और के के दाते जैसा आदमी ने आपको ऐसा गिनी गिनीपिख बनाया <laughs> और मैं बोला क्या करूँ अभी उसने बोला ये लोग भी रिलेटिव बोले कि तुम्हारे ये उम्र में होएगा कुछ हो जाएगा तो मेरा बेटी का क्या होगा बोला ठीक है चलो तो बोला कुछ नहीं है आज से तुम्हारा मेरा मोटरसाइकिल था वो चलाना नहीं बोला था वो चलाने को चालू करो तेल खाना नहीं वो भी खाओ सॉल्ट खाना नहीं वो तीन महीना ऐसा खाया था मैंने कि बोला ये क्या खाता है समझ में नहीं आता था <laughs> तो वो टैन वो डॉक्टर अशोक मणेकर की वजह से मेरा नॉर्मल लाइफ हो गया और हार्ट अटैक नहीं करके छोड़ दिया सब इसी जगह इतना बंच वो सब बताया बोलता है यह कुछ भी नहीं है किसी में देखो और तो एक डिसीजन लिया बोले ये बोलता है गलत तो और एक डॉक्टर उसने भी बोला कुछ नहीं है तुमको तो तभी से मेरे को कॉन्फिडेंस आ बोले ये अभी उसमें से छूट गया हमें तो वो प्रैक्टिस चालू करके उसमें से जो भी है एक घर लिया उधर पगड़ी का उसमें बंगला टाइप था छोटा सा वो भी सोलह में मिला उसका कर्जा लेके वो थोड़ा थोड़ा दे दिया हो गया फिर बाद में मैं एक प्लॉट बुक किया था पाँच हज़ार में थाना में बंगलो को प्लॉट दो प्लॉट तो उसमें से पाँच हज़ार का उसका हो गया अढ़ाई अढ़ाई लाख कीमत तो पाँच हज़ार बुकिंग था उसका कॉस्ट निकल के अढ़ाई हजार लाख का तो वो दो प्लॉट वो बेच के मैं दूसरा घर घाटकों पर रेडी पोजिशन लेने का सोचा तो लेकिन वो जो पाँच का था तुमको एक ही प्लॉट देगा तो वो शिवसेना का था तो मेरे को आखिर में एक प्लॉट ही दिया एक प्लॉट में मेरे को अढ़ाई लाख मिल गया और दूसरा एक घर बुक किया था ऐसे ही पचास साठ हजार डाल के थोड़ा थोड़ा कमाएगा उसमें से अढ़ाई लाख मतलब तो साढ़े चार लाख में मेरे को बारह सौ स्क्वायर फीट का इंडिपेंडेंट फ्लोर घाटकोपर मिला अभी भी घर है वो फिर उसके बाद में एक बंगलो लिया मैंने घाटकोपुर में हाँ सॉरी बांडुप में पाँच हजार स्क्वायर फीट का और वो भी अभी बैंक को दिया है मैंने भाड़े पे उसका अच्छा खासा भाड़ा मिलता है और ग्राउंड फ्लोर मेरे पास है अभी उसमें कुछ करने का सोच के हॉस्पिटल के लिए लिया था लेकिन अभी हॉस्पिटल का करने से भाड़े से ही ज़्यादा कमाई होता है उसके लिए अभी चालू है <laughs> और अच्छा खासा ईश्वर का आशीर्वाद है वो चल रहा हूँ जी जी डॉक्टर गणपत जी बहुत अच्छी बात है या पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आ, आ, हमारे जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को हम लोग आदर्श मानते हैं तो आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को ज्यादा आदर्श मानते हैं और क्यों मानते आदर्श मतलब मैंने एक जब ये बम्बई आ रहा था एक किताब पढ़ा था वो तो किताब में लिखा था कि बम्बई में बहुत माहौल अलग रहता है पर्टिकुलरली लड़की लोग कैसे लड़के को फंसाते वगैरह तो उसका जो एक स्टोरी पढ़ा था मैंने तो पूरा ट्रैप करके पूरा बर्बाद कर देते हैं तो मैंने कॉलेज में मेरे क्लास में 65 फाइव परसेंट साफ फॉरिनर थे दे वे आर एंजॉइंग इन द हॉस्टेल लेकिन मेरा कभी मन हुआ नहीं तो वो एक मेरे को एक विनिंग पॉइंट मिला था और स्वामी विवेकानंद उसका किताब पढ़ के तो वो कर्तृत्व क्या होता है उसमें लात क्या बोलता है पैर मारेगा उधर पानी निकालेगा मतलब अपने पास हिम्मत करने का ये रहेगा तो उसमें से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मेरा कर्म कर्मयोगी मतलब काम करने के बाद अपने को, को कोई पीछे हटने का जरूरत नहीं तो मैं काम सिंसियरली और ऑनेस्टली करता था ऑनेस्टी सिंसियरली रखने से आगे सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलते गया और मेरा एक शौक था कि जो भी बड़े लोग रहेंगे होश्यार रहेंगे उससे दोस्ती करने का और उसका अच्छा गुण अपने ले कर क्योंकि मैं तो देहा मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था लेकिन फिर भी वो वो हिसाब से मेरे को कल्चर उनका कैसा है अच्छा चीज़ लेने का बुरा उसके उसके पास रखते वही हु, हिसाब से मेरे को बहुत सीखने को मिला और उसकी वजह से मैं आगे आ गया नहीं तो मुश्किल था अभी प्रैक्टिस करने में भी जो हमारे प्रोफेसर थे उससे राय लेने का फिर कैसा करने का क्या करने का लेकिन मैं पहला डॉक्टर हो कि फर्स्ट प्रैक्टिस चालू किया डायरेक्टली इतना डेरिंग पास होने के बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता एक दो साल कुछ किसके पास काम करना ही करना लेकिन मेरे, है। मेरे को काम का मेरे को गारंटी था तो कोई भी केस आएगा तो मैं हैंडल करता तो इसके लिए मेरे को पेशेंट भी बढ़ते गए अच्छा खासा प्रैक्टिस होने लगा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपके आदर्श के बारे में मैंने जब पूछा तो आपने एक किताब के बारे में बताया जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाया और आपको जो है अच्छी तरह से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको हेल्प किया तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग किताब पढ़ते हैं किताब को कहा जाता है ऐसे बहुत अच्छे हमारे मित्र होते हैं इसलिए मित्र है जब भी आपके साथ होता है या कोई गाइडलाइंस मिलता है तो उसके ज़रिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की होती है और आप जो है बुराई से बच जाते हैं संभल जाते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है छोड़ छमेला झूते जग का कह गए दास कबीर पार लगाएंगे कुफल में तुलसी फैर खे छोड़ छमेला झूठे जग का भूलैया जीवन तेरा सांचो नाम प्रभु फूल भूलैया जीवन तेरा सांचो नाम प्रभु को मन में बसा ले आज तू बंदे लेकर नाम गुरु को कर नामम लगाएंगे कुपल में फूल भुलसी फिर खुन छोड़ झमेगा का भूल भुलैया जीवन तेरा सात नाम रा सा नाम प्रभु को मन में बसा ले आज तू बंदे लेकर नाम गुरु को लेकर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी में हमारे साथ डॉक्टर गणपत जी हैं जो सिस्टी प्लस रनिंग है और बात ही अच्छी तरह से बातें हो रही हैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं और मैं चाहूंगा कि गणपत जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम लोग अलग अलग जगह पे टूर पे जाते हैं देश विदेश भी घूमना जाते हैं घूमने जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका टूरिज़्म के बारे में आपने भारत देश में कौन कौन सी जगह को देखा और सबसे ज़्यादा जो हिली प्लेस है या आप कभी आपने किसी जगह पर गए हो तो क्यों पसंद आया किस लिए पसंद आया उसके बारे में बताइए एक्चुअली टूरिस्ट का जो है मेरा नेचर नेचर ब्यूटी एंजॉय करने का ज़्यादा शौक है और सबसे मेरे को नेचर का जो लगा वो कश्मीर में पहलगाम वगैरह तो उधर जाके देखा तो जैसा कि मतलब हेवन में गया ऐसा लगा जो नेचर का ब्यूटी था रियल और नेचुरल उधर था वो एंजॉय करने वाला आइस फॉल या जो भी मतलब आइस में स्केटिंग और उधर का गुलाब का या सब तलाव में बर्फ़ बर्फ़ के ऊपर पानी के ऊपर भाजी वगैरह सब एक नया चीज़ देखने को मिला वो अभी भी याद है मुझे कि बहुत अच्छा नेचर उधर देखने को मिला बट अनफॉर्चुनेटली उधर टेर्रिज्म का काम चालू हो गया थोड़ा इसके लिए अभी डर लगता है उधर जाने के लिए फिर यूरोप में भी गए स्विट्जरलैंड में भी उधर भी अच्छा खासा ये हो गया फिर केरला में गए ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा दार्जिलिंग वगैरह शिमला कुल्लू मनाली वगैरह अच्छा नेचर का उधर इन्जॉय किया family के साथ में जी सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी लगी आपको कश्मीर का लगा कश्मीर का लगा सबसे ज़्यादा आपको चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग आपका है क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए नहीं अभी तो गोल अचीव हो गया पूरा फैमिली है सब है तो मेरा एक लास्ट स्टेज में थोड़ा सा मैं फंस गया हूँ ये आज बाकी लोग भी नहीं फंसना चाहिए इसके लिए मैं ज़रा थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ ये इन्वेस्टर करने का जो एक आमिज दिखाते हैं उसमें अपन फंस जाते हैं और उसमें मैं एक विक्टिम हूँ एक रियल एस्टेट कंपनी थी उसमें मैंने लोन निकाल के इन्वेस्टमेंट किया चार पाँच करोड़ का तो वो बंदे ने दो साल मेरे को जो कमिट किया था चार साल में डबल दो दो साल मेरे को इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया और वो इंस्टॉलमेंट में जो मिलता था वो बैंक का मैं इंस्टॉलमेंट पूरा कर देता था लेकिन दो साल के बाद उसने बंद कर दिया और पैसा नहीं दिया इसके लिए मैं बुरी तरह से फंस गया और बैंक का लोन बैंक वाले उनका कानून के हिसाब से रिकवरी का प्रोसीजर चालू किया है और उसमें मैं टेंशन की वजह से लेकिन अभी उसमें मेरे को ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के वजह से जो शांत रह के कैसा मतलब जो भी आता है इंश्योरेंस उसको दुष्टाभाव से देख के जो होएगा वो ईश्वर मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जो सबका सृष्टि का, का निर्माण करना करने वाले वही सब अरेंज करते हैं तो उसी के ऊपर अभी मैंने छोड़ा है तो इसके लिए मेरा आधा टेंशन तो पूरा ख़त्म हो गया है <laughs> और मैं इसके लिए इधर ब्रह्मा कुमारी का के इसमें कोर्स डॉक्टर का कोर्स था इसके लिए आया हूँ और आगे वो जो फंसाया था उसको मैंने पुलिस कम्प्लेन इकोनॉमिक ऑफेंस सेल में कम्प्लेंट करने के बाद वो लोगों को अरेस्ट कर दिया है और कंप्लेंट करने के बाद वो लोगों ने डर के मेरे को 50 एकड़ ज़मीन दिया है वो भी बाबा का ही ब्लेसिंग्स है और वो 50 एकड़ में से मैं बैंक का शायद पूरा लोन पेड कर सकता हूँ और जो मैं पहला था मतलब जो लालच था मेरा वो बहुत ही बुरा है लालस में आके और अमिस ऐसे दिखाने वाले के साथ में कभी नहीं जाना चाहिए ये मेरा एक्सपीरियंस से हो गया मेरे को लेकिन फिर भी मेरा जो जिद है कि मैं उसमें से बाहर निकलूँगा और मेरा डिसा डिसाइड करता है कि जो होएगा वो हो, हो, होना ही चाहिए और ईश्वर ने मेरे को अभी तक कितना भी मुसीबत आएगा तो उसमें से मेरे को सही सलामत बाहर निकल निकाला है और वो अभी मालूम पड़ा कि ये शिव बाबा ही सब करने वाले हैं और वही करते हैं तो उसको जुड़ना चाहिए तो मैं तो जुड़ा था लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ था तो अभी सही तरीका मालूम हो गया तो इसके आगे मैं शायद आगे बढ़ जाऊंगा ज़्यादा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं और मुश्किल इस तरह की आती हैं कि जहाँ से निकलने का बड़ा मुश्किल रास्ता नहीं मिलता हमें और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मदद करता है और एक सहारा मिल जाता है मन को और हम सही ढंग से काम करने लगते हैं जैसे कि आपके साथ हुआ और वो चीज़ें जो है सेट होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन उसके लिए हमें अपने मानसिक स्थिति को बना रखना पड़ता है और वैसे भी आपने कहा कि लालच बुरी भला है ये बाद में समझ में आ जाता है जब हम लोग उनमें चीज़ों को समझ लेते हैं या उसके उस जाल में फंसने के बाद पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं हमें दुख में या कहीं ना कहीं हमें खड्डे में डाल रहा है तो चीज़ें जो है आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं उसके ऊपर ना जाते हुए हमें खड़ी मेहनत करनी है और मेहनत का जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सफल हो जाता है और उसी पर हमें आगे बढ़ना है तो चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया अपने जीवन का एक बहुत ही कड़वा सत्य हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच और हो सकता है कि हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं ये अनुभव होगा ही क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास इस तरह का लोभ या लालच का अनुभव नहीं हो लेकिन होता है तो छोटे में अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो अच्छा है लेकिन जब बड़ी चीज़ आ जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उससे बाहर निकलना टाइम लगता है टाइम क्या लगता है लेकिन सारा ही ज़िंदगी हम लोग उस स्ट्रेस में जीते हैं तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें पहले से ही जागरूक रहना है और जो चीज़ें कही गई हैं कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवर्ब होता है जैसे डॉक्टर साहब ने ख़ुद बताया कि लालच बुरी बना है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसको पहले हम लोग समझ लें और समझने के बाद इसके ऊपर काम करना चाहिए और ऐसे कई अलग अलग चीज़ें हैं हमारे जीवन में आती रहती हैं सत्य तो बिजों नच सिंधी का ये कहावत है इसलिए हमेशा सत्य चीज़ें जो है अगर आप सत्य हैं तो आपको खुशी होगी अगर आप असत्य पर चलते हैं तो आपको दुख होगा ही शायद थोड़ी देर के लिए खुशी ज़रूर मिल जाए और लेकिन वो हमेशा के लिए आपको बंधक बना सकता है इसलिए सत्य जीवन में हमेशा आपके साथ हो और सच्चाई के साथ आप जब चलते हैं तो खुशी होती है ज़रूर तो उस खुशी को पाने के लिए हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को मूल्यों को अपने जीवन में रखना चाहिए आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि डॉक्टर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा स्कूल या कॉलेज लाइफ में जैसे कि हम लोग इवेंट्स करते हैं कुछ टीचर्स की यादें रह जाती हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज में कौन से ऐसे प्रोफेसर या टीचर रहे जो आपको अभी भी याद आते हैं और क्यों याद आते हैं जो स्टूडेंट सिंसियर रहते हैं और अच्छा गुण उसमें होता है वो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है तो उसमें से लकीली मेरे को जो भी क्लास में जाऊंगा तो जो भी जवाब देना है तो फट से हो जाता था और जो विषय में प्रश्न पूछते थे गणित का विषय था उसमें भी बहुत अच्छा मेरा ये चलता था तो सब टीचर मेरे को फेवरेट है अभी भी याद आते हैं और वो टीचर भी बोलते थे स्कूल में देखो ये जो गणपत लड़का है ना उनको एकदम देहाती मत समझो क्योंकि वो पायजमा और ये टोपी डाल के मैं जाता था <laughs> और वो सोलापुर में एकदम अच्छे पैंट बिंड वाले जाते थे तो मेरा मेरा जो परिस्थिति है वो हिसाब से मैं जाता था लेकिन ये बहुत विचारी है और बहुत आगे जाने वाला लड़का है तो उसको आप ये मत करो <laughs> तो उसके उसके बाद में मेरे को स्कूल में जो भी होश्यार जो भी हुए मेरे अच्छे दोस्त बन जाते थे <laughs> तो उसमें बहुत अच्छा आनंद मिलता था मेरे को और ऐसा कॉलेज में भी हॉस्पिटल uh, में भी उधर ऐसा ही प्रोफेसर आ, एक डॉक्टर आशा हरगुना नहीं वो पीडियाट्रिक प्रोफेसर थी uh -huh. तो पीडियाट्रिक को पेशेंट को मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था लेकिन उसमें मैं मीठा बोल के पेशेंट के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट देने के बाद सीआ सो सरप्राइज़ कह रहे तुम कैसा मैनेज बच्चा बोलेगा हाथ लगाए तो रोने को चालू करता uh -huh. तो मेरे को मेरे को मालूम नहीं कहाँ से मेरे को वो टेक्टिक आती थी तो हो जाता तो जैसा कि हिप्नोटाइज बोलते हैं पेशेंट <laughs> को ट्रीट करने के लिए वो इंजेक्शन लेगा कभी नहीं लेगा इंजेक्शन बोलेगा वर्ड तो भी नहीं तो मैं उसको क्या बोलता था कि तेरा दांत में जो कीड़ा बैठा है वो कीड़े को मैं पकड़ के बाहर निकालता हूँ कीड़े को बाहर निकालते हैं तो अच्छा ठीक है फिर वो एक्सेप्ट कर जाता था तो वो कॉटन रख के मैं ऐसा उसको फोर्स ट्विज़र में ऐसा पकड़ के बताने के बाद वो खुश होता था, था और उसको एक उंगली को चिमटा ले हाथ को चिमटा लेके ऐसा चिमटी लेगा ऐसा लगेगा तो वो टाइम कीड़ी पकड़ेगा तो हाथ को काटता है और आँख में जाता है तो आग को काटेगा तो बोलता है अच्छा अच्छा फिर आग बंद करने का और हाथ इधर जोर से पकड़ के रखने का तो उसका करने के बाद में मैं आग बंद करता है हाथ भी पकड़ के रखा है तो मैं उसको इंजेक्शन देता है उसको पता ही नहीं लगता था वो विपनोटाइज मतलब जो करता है इंजेक्शन दे फिर काम होता था तो वो सब इतना सरप्राइज़ होते थे कि ये सला फाइनल ईयर का स्टूडेंट यह कैसा मैनेज करता है तो पीजे करने वाले भी मेरे पास आते आ जा रहे हैं तो वो एक फार्मूला उन्होंने सीख लिया कि यह कैसा बच्चे को हैंडल करने इसके लिए आपने बोला कि कौन सा टीचर याद आता है वो अभी भी याद आता है मेरे को और वो टीचर का फेवरेट होना मतलब अपने को इंस्पिरेशन मिलता है कि अपना और डीप में जाना चाहिए और अपने को सीखने को मिलता है और उनका नॉलेज भी वो खुद हो के अपने को हिंस देते हैं कैसा करना कैसा ट्रीटमेंट करना वगैरह बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने टीचर के साथ का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से हम लोग अनुभव सुनते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है हर व्यक्ति की अलग यूनिकनेस होती है ट्रीटमेंट के भी अपने अपने एक डायग्नोस के भी अपने अपने तरीके होते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनके पास आ, रश होता है और उसी जगह पे लोग फिर भी जाते हैं टाइम भी लगता है लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास एक आ, जो आस्था बनी रहती है डॉक्टर के साथ वहाँ पर हमारा जो है ट्रीटमेंट हम लोग करना चाहते हैं या लेते हैं वैसे अलग अलग डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी होती हैं तो वो चीज़ें हम अनुभव करते भी हैं और देखते भी हैं तो यही है कि लोगों के साथ जिस तरह से आप जितना प्यार से पेश आते हैं उतना ही लोगों का जो प्यार है वो आपको मिलता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जीवन में कई चीज़ें जो है हम लोग जिस तरह से आती जाती रहती हैं कशमकश होता रहता है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है जहाँ पर हमको बार बार प्रेरणा लेना पड़ता है मोटिवेशन लेना पड़ता है तो आप अपने जीवन में जो मुश्किलें आती है या फिर जो चीज़ें आपको रुकावट आ जाती तो, तो उस समय आप किस प्रेरणा लेते कैसे प्रेरणा लेते मेरे को एक्चुअली पहले से बचपन से स्पिरिचुअल का थोड़ा सा ये था जो मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा मम्मी को शंकर भगवान के एक छोटी सी ये रहती है मूर्ति मतलब पिंड क्या बोलते हैं शिवलिंग शिवलिंग वो खेती खेत में मिला था उसने मेरे को ला के दिया तो मेरे को बहुत खुशी हो गया तो वो मेरा एक डिसीजन हो गया कि उसके ऊपर पानी डालने के बाद खाना नहीं खाने का भले कुछ भी होने दो तो वो मेरा उसके वजह से शायद मेरे को दुआ मिल गया होगा तो दो तीन साल तक मैंने करते गए वो लेकिन फिर भी मेरा चाचा वो नहाने के बगैर मैं खाना नहीं खाता था पानी डालने के बगैर ना नहाने के बाद ही पानी डालता था तो वो तो पानी नहीं डाला तो खाना नहीं खाता तो मेरे को जानबूझ के वो खेती में भेजता था अक्खा दिन फिर रात भर दिन भर काम करके रात को उधर पानी डाल के नहा के नहा के पानी डाल के फिर खाना खाने को मिलता तो वो जो था ना निश्चय दृढ़ निश्चय वो बहुत काम आ गया मेरे को और कोई भी मुसीबत में कितना भी मुसीबत हो तो विश्वास और पीसफुल माइंड रखेगा तो कुछ ये नहीं लगता अपने को रिपेड नहीं होना पड़ता तो काम सक्सेसफुल होता है और वैसा स्पिरिचुअल अभी इधर तो आके मेरे को तो स्वर्ग में गया ऐसा लग रहा है ब्रह्मा कुमारी की उधर पीसफुल माइंड कैसे रहने का इधर क्या नॉलेज मिला है और ब्रह्मा शिव भगवान भगवान ईश्वर धरती पर अवतरित हुए ये मेरे को महसूस हो गया इधर तो मतलब मैं विश्वास नहीं करता था कि भगवान आए तो फिर इतना सब कलियुग का मतलब आप कलियुग इधर है इतना सब चल रहा है कलियुग में तो ये उसको ही कलियुग बोलते हैं तो ये कलियुग को खत्म करने के लिए ईश्वर अवतरित हुआ है और उसमें ये चीज़ अभी जो जुड़ेंगे तो वही अभी अपने को ब्राह्मण बन के मतलब ईश्वर के प्यारे हो जाएंगे और उनको ये आगे सतयुग का ये मिलेगा, मिलेगा। आनंद मिलेगा और ये इधर आके बहुत अच्छा मेरे को फील सुकून हो, हो गया चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि एक अलग फीलिंग जो है आध्यात्मिक सरोवर में रहकर आदमी को जो है कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जो आस्था है और ईश्वर से जो कुछ मिलता है हमें उसकी फीलिंग आपको मिल रही है और आपने उसको अनुभव किया और होना भी चाहिए हर व्यक्ति का आइडेंटिटी है कि वो खुद एक चेतना है और उस चेतना का जब परम चेतना के साथ मिलन होता है तो एक अलग अनुभव होता है जो आपने किया है यहाँ पर तो चलिए कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे अपन जो जी चाहिए अपने को उसके लिए करने के लिए कौन सा सोर्स से जाना चाहिए अभी पहला मेन सोर्स अभी ईश्वर को परमिशन लेने के का बदलेना ईश्वर को बोलने का अभी ये मेरे को करना है और तेरे को मेरे को मदद करना है और ईश्वर एक्चुअली आके मदद करता है अभी कैसा मदद करता है खुद हो नहीं आता है सामने लेकिन किसी का माध्यम से आके जो आपको मतलब वो पैगाम तक पहुंचा देता है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है अभी तक <laughs> कितना कितना इंसिडेंस ऐसा है कि भले बड़े बड़े एक्सीडेंट होएगा तो भी मैं उसमें से सही सलामत खाली ईश्वर मेरे पीछे है वो भावना पक्का है मेरा अभी एक एग्जांपल बताता हूँ मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया कार का एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि गाड़ी ऐसी निकाली मैंने तो उधर से लॉरी आ रही थी तो मैंने ऐसा रात को मेरे को वो डिवाइडर नहीं दिखा स्पीड बढ़ाया ओवरटेक करने के हिसाब से लेकिन वो डिवाइडर जाने की वजह से गाड़ी उधर ही रुक गई फट से एकदम ऑन द स्पॉट रुक गई तो उसमें से जर खा के मेरा चेस्ट पूरा स्टेयरिंग के ऊपर गिर गया और सर मेरा काच के बाहर आके ऐसा नारियल के पे बाहर आ गया तो इतना जोर से इम्पेक्ट हो गया सब आवाज़ भीवाज आया लेकिन ईश्वर कैसा मदद करता है कैसा किया पता नहीं मेरे को लेकिन मेरे को खाली थोड़ा सा खून आ गया सर में मेरे को कुछ भी नहीं हो गया तो सही सलामत उठ के गाड़ी को क्या होगा तो लेकिन टोचन लगे गाड़ी गाड़ी का डैमेज हो गया मेरे को कुछ डैमेज नहीं होगा <laughs> तो ये ईश्वर की दुआ कैसी रहती है <laughs> वो, वो एक एक्सपीरियंस एक्सपीस ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए और कोई भी मुसीबत आएगा अभी ये मैं बोला ना एक चार चाहिए था तो देखो कैसा लोग आ गए वही टाइम पैसा दे दिया और उधर से गाड़ी छूट गई फिर भी मैं कैसा गया तो ईश्वर कितना टेस्ट करता है खाली अपना विश्वास चाहिए चाहिए ईश्वर करने वाला है चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा फील हो हु रहा है ईश्वर के साथ अगर हम अपना अस्तित्व रखते हैं या उसके ऊपर आस्था बना के रखते हैं और उसके ऊपर निर्भर होकर कार्य करते हैं तो कर्मम कुशलम योगम ऐसा कहा गया है तो कर्म करते हुए ईश्वर को अगर याद करते हैं उसके पर विश्वास रखते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी आपने दिया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया तो चलिए छोड़ता श्रोताओं आज के इस सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे और इसी तरह कुछ नई बातें लेकर आपसे बातें करेंगे तब तक आप बनी रही रेडियो मधुबन के साथ और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो मुस्कराते रहो